पृथ्वी ग्रह एक झेरो का पंद्रहवा भाग समुद्री आधर्शल का फैलाव यह हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का दो तिहाई भाग महासागरों द्वारा घिरा हुआ है 19वीं सदी के पहले खुले महासागरों की गहराई व्यापक रूप से रहस्यमयी विषय थी उस समय तक अधिकतर लोग यही समझते थे कि समुद्र का आधार समतल और सपाट है फिर भी 19वीं सदी के आरम्भ में कुछ नाविकों ने खुले समुद्र की गहराई में भिन्नता की बात कही थी उस समय तक जैसा कि माना जाता था कि समुद्र की सतह समतल है पर उन नाविकों ने असहमति व्यक्त की सन उन्नीस में अमेरिका के खोजी अटलांटिक के भूकंप विज्ञानियों ने आश्चर्यजनक खोज की उन्होंने पाया कि अटलांटिक के तल पर स्थित अवसादी पर अधिक पतली है पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि महासागरों की उपस्थिति करीब चार अरब वर्ष पहले से है और इसकी अवसादी पर्त बहुत मोटी है इस प्रकार इस पतली अवसादी पर्त ने एक पहेली को जन्म दिया कि समुद्री आधल में बहुत कम अवसाद का ढेर और मलवा क्यों जमा है इस पहेली का हल नए अनुसंधानों की व्याख्या के द्वारा दिया जा सका इस व्याख्या ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में भी महत्वपूर्ण उन्नीस सौ 1960 में अमेरिकी भूभौतिकविद हेरी एच हेस ने सर्वप्रथम विश्व के समुद्रों के तल में फैलाओ और महाद्वीपी प्लेटों में गति के मध्य सम्बन्धो को उजागर किया हेस ने विश्वसनीय क्रियाविधि द्वारा अपनी बात समझाई गहरे समुद्री तल के बारे में अपनी नई खोज के आधार पर हेस ने पृथ्वी के प्रावार के पिघले पदार्थों के जो विश्व भर के महासागरों में करीब चालीस हजार किलोमीटर लंबाई में सतत रूप से फैली हुई है मध्य महासागरीय कटक की चोटी के साथ इकट्ठा होने की बात कही मध्य महासागरीय कटक पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है लेकिन यह समुद्र के तल में पाई जाती है इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां घटित होती रहती हैं मध्य महासागरी कटक के साथ जब सागरी जल के संपर्क में आने पर मैग्मा ठंडा होता है तब यह कटक की दोनों दिशाओं में फैलता है यह फैलाव ठोस बेसाल्ट के नवीन महासागरी तल का निर्माण करता है यह अनुमान लगाया गया है कि इस प्रक्रिया से प्रति वर्ष सत्रह घन किलोमीटर की दर से नई महासागरी भूपटल का निर्माण हो रहा है इसके अलावा भूगर्भ से निकलने वाला मैग्मा विचलन लाने के साथ महाद्वीपों को विसरित भी करता है उदाहरण के लिए अटलांटिक महासागर की सीमा को छूने वाले महाद्वीप मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र ऐसी प्रतिवर्ष एक से दो सेंटीमीटर की दर से दूर हो रहे हैं। इस प्रकार महासागरी घाटियों की चौड़ाई दोगुनी बढ़ती जा रही है